ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय खंडिका के अंतिम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं टीकाकार ने इस तृतीय खंड का जो मूल ग्रंथ है उसे तत्पदार्थ तम पदार्थ उभय पदार्थ शोधनात्मक भी एक पक्ष में माना है और एक पक्ष में तम पदार्थ शोधनात्मक मात्र माना है प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ को तो जिस पक्ष में कोयम आत्मा इस वाक्य से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक का वाक्य मैंने पूरा तृतीय खंड ही प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य को छोड़ करके तुम पदार्थ शोधनात्मक है जिस पक्ष में उस पक्ष में इस ग्रंथ ने यह बताया प्रश्न पूर्वक कि वास्तविक तोमर्थ निर्विशेष है नित्य है शुद्ध है मुक्त हैं तोमर्थ का पारमार्थिक स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये बताया गया इस ग्रंथ के द्वारा जो तुम पदार्थ में विशेषताएं प्रतीत होती है निर्विशेष होता हुआ भी और अवच्छेद अवच्छेद त्रय रहित होता हुआ भी अव छेद युक्तता यानी परिचिनता प्रतीत होती है वह औपाधिक है यानी कल्पित तो है तो विशेषताएं कल्पित हैं परमार्थत ये तम पदार्थ प्रज्ञान निर्विशेष है अपरिचिन्न है और, और इसी स्वरूप से उपक्रम किया है उपक्रम में यही प्रज्ञान का स्वरूप बताया, बताया है आत्मा वा विक अग्र आस नान्यत किंचन मिशत इत्यादि उपक्रम वाक्य ये बता रहा है कि ही जगत की उत्पत्ति से पूर्व में विद्यमान था और वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित था निर्विशेष था और वही परमार्थत अभी भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा ये काल भी उसी में अव्याकृत रूप उपाधि को लेकर के कल्पित है ना? तो जो परिच्छेदक हैं देश काल वस्तु ये तीनों के तीनों उसी स्वरूप में कल्पित होने के कारण उन कल्पित परिच्छेदकों के द्वारा जो परिच्छिन्नता बताई जाएगी वह भी कल्पित होगी इसलिए परमार्थत हमेशा के लिए आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित निर्विशेष ही है यह उपक्रम में भी बताया गया था उसका बीच में उपादन हुआ और उपसंहार है प्रज्ञानम ब्रह्म तो जिस कारण से प्रज्ञान को उपक्रम में प्रज्ञान है आत्मा पदार्थ प्रत्येका और प्रज्ञान को उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित निर्विशेष बताया गया बीच में इसी प्रज्ञान का निर्विशेषवादि स्वरूप परमार्थतः बताया गया उस कारण से अन्यत्र उपनिषदों में देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न पदार्थ के रूप में बताया गया जो ब्रह्म है यह प्रज्ञान ब्रह्म है का मतलब देश कालादि से रहित है उपादित प्रज्ञान की निर्विशेषतादि का समर्थन ब्रह्म पदार्थ करेगा ब्रह्म ये पद करेगा उपस में इसलिए यहां पर प्रज्ञान ही प्रज्ञान का कथन है उपक्रम में बीच में तथा उपसंहार में और ब्रह्म पद भी आया तो ये प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य नहीं है इस मत के अनुसार अपितु प्रज्ञान में पूर्वग्रंथ के द्वारा उपादित निर्विशेषतादि का समर्पक ये ब्रह्म शब्द हैं इस प्रकार की व्याख्या प्रथम पक्ष में टीकाकार ने बता दी है कि अस्म पक्षे ब्रह्म शब्देन ब्रह्मशब्देन प्रत्येगात्मनो निर्विशेषवादिकमर्थते यहां से लेकर के आपके न तो प्रत्यग ब्रह्मणो ऐक्यन वाक्यन उच्यते अब इस प्रति ये तो प्रतिज्ञा हुई ना कि यहां पर प्रज्ञान ब्रह्म यह वाक्य पदार्थ, पदार्थ में निर्विशेषवादि का समर्थक मात्र है प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ के ऐक्य का परामर्शक नहीं है ये जो प्रतिज्ञा हुई इसका निश्चायक हेतु बताया जा रहा है बृंगहतेर धातो अर्थानुगमांत इति तो शारीरक है ब्रह्म सूत्र शारीरक मीमांसा ऐसा नाम है लेकिन तो पूरा नाम न लेकर के शारीरक इतना इस नाम से ब्रह्म सूत्र को यहां पर बताया है तो शारीरिक मीमांसा भाष्य में भगवान भाष्यकार ने यह बताया है कि बृंग धातु का जब अर्थ देखते हैं तो निर, निरति से महान यह अर्थ निकलता है और निरति से महान का अर्थ है निरपेक्ष सापेक्ष सापेक्षरिचिन्न नहीं निरपेक्ष अपरिछिन्न जिससे अपरिचिन्न दूसरा कोई है ही नहीं साष्ठा सापरागति के अनुसार न तो प्रत्येक ने ये भाष्य उतवा तो प्रत्यक ब्रह्मक्यम ये तो हो गया था अच्छा अब आगे है उच्यते इसके बाद में आत्मा वा इदम एक वाईद अग्र इत्या, इत्या, आसक्रमा ब्रह्म पदार्थअुपक्रच ये हेतु है इस प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य से प्रत्यक तथा ब्रह्म का ऐक्य बोधन नहीं हो रहा है अपितु प्रज्ञान पदार्थ में निर्विशेष निर्विशेषवादि का समर्थन मात्र किया जा रहा है ब्रह्मशब्द से ये जो प्रतिज्ञा हुई उसके निश्चायक हेतु दो यहां पर बताए गए कि ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा वा इदम एक वग्र आसीत इस वाक्य में आत्मा का अद्वितीय रूपेण जो कथन है उपक्रम में अद्वितीय आत्मा का ही उपक्रम होने से और बीच में भी उपादन आत्मा एक मेवा द्वितीय आत्मा का ही हुआ है प्रज्ञान शब्द से और ब्रह्म पदार्थ तो ब्रह्म पदार्थ का तो मतलब उपक्रम में ब्रह्म पदार्थ का पदार्थ की चर्चा न होने से प्रज्ञान पदार्थ की ही चर्चा उपक्रम में है ब्रह्म पदार्थ की चर्चा नहीं है इसलिए इस प्रज्ञानम ब्रह्म उपसंहार वाक्य को उपक्रम के अनुसार समझना चाहिए तो उपक्रम में निर्विशेष प्रत्यगात्मा बताया गया तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म उपसंहार है यह भी प्रत्येक आत्मा के निर्विशेषता का ही प्रतिपादन करके सार्थक होगा उपसंहार वाक्य उपक्रम में यदि आत्मा पदार्थ एवं ब्रह्म पदार्थ का ऐक्य कथन होता तो प्रज्ञान ब्रह्म ये भी रूप रूपवाक्य ब्रह्म तथा प्रत्येक आत्मा के ऐक्य को बताता इस पक्ष में हेतु बताया गया आगे कहते हैं ये वत्म स्वा विद्य संसर स्विद्य मुच्यते इति अयम पक्षो इति तो एक जीववाद पक्ष अफुटी शब्द से लेना सत्रह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा है कि एक एकत्मक अय पक्ष एक जीववादात्मक पक्ष का निरूपण यहाँ ऐत्रे उपनिषद में हुआ ऐसा समझना इस पक्ष के अनुसार प्रथम पक्ष के अनुसार तो आत्मा वा एक वंच आत्म स्वाविद्य संसरती इसमें एवं का अर्थ है प्रत्यक चैतन्य में निर्विशेषवादि का समर्थक ब्रह्म शब्द है यह निश्चित होने पर क्या होगा कि आत्म व स्वाद्य संसरती तो प्रत्येक आत्मा ही अपने अज्ञान से संसारी बना है यानी जीव है और वही जब स्व विद्यामुच्चे अपने अपने शब्द से लेना पारमार्थिक स्वरूप आत्मा का यहां शब्द आत्मा अर्थ में चार अर्थ होते ना आत्मा के एक क्या सो शब्द के आत्मा आत्मीय जाति धन तो यहां पर आत्म, आ, आत्मा अर्थ है सो शब्द का दोनों सो शब्द का दो बार सो शब्द आया स्वाद्य और स्व विद्य स्वाद्या है आत्मा का अज्ञान अविद्या शब्द का अर्थ है अज्ञान और आत्मा आत्मा शब्द से लेना आत्मा वा इदम एक एवं अग्रासित ये जो उपक्रम में बताया गया सजातीय विजातीय भेद रहित तो अद्वितीय स्वरूप का परामर्शक रहेगा स्वाद्या में सो शब्द तो अपने ही पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से ये आत्मा जीव बना है और स्व अविद्या मुच्चे थे और जब अपने पारमार्थिक स्वरूप का उसे बोध होता है तो मुक्त हो जाता है इसलिए सारा जगत जो है ना पूरा का पूरा एक प्रकार से अपने ही पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके जीव स्वप्न देख रहा है ये जागृत जगत भी जीव एक ही जीव का स्वप्न है तो जैसे हम व्यवहार अवस्था में सो जाते हैं और स्वप्न जगत का निर्माण होता है तो वहाँ पर हम ही हम है ना हमारा ही विवर तो स्वप्न जगत है उसमें कभी कभी देखते हैं कि हम नौकर हैं और हमारा कोई मालिक है तो मालिक ने जो कार्य बताया है उस कार्य को करते रहते हैं स्वप्न में कभी वो मालिक सुख भी देता है कभी दुख भी देता है सुख दुख भी भोगते हैं मालिक के द्वारा प्रदत्त लेकिन जग जाते हैं तो जैसे उसका नौकरात्मक स्वरूप जगे हुए हमारा विवर्त है ऐसा उस नौकर का जो मालिक था वो मालिक भी कौन है हमारा ही विवर्त है ना स्वप्न का मालिक ऐसे जागृत अवस्था में संपूर्ण जगत का संचालक जो मायोपाधिक चैतन्य है ईश्वर उसे माना जाता है एक जीववाद में हमारा ही स्वप्न में विवर्त रूप हम का मतलब है सो शब्द से ग्राह्य ऐत्रे उपनिषद में प्रतिपादित एक अद्वितीय आत्मा प्रज्ञान वो मैं है वास्तविक वास्तविक मैं का अज्ञान है नींद और स्वप्न है ये स, फिर जितना भी औपाधिक चाहे परमेश्वर हो चाहे चीटी हो मच्छर हो ये सारा का सारा प्रपंच ये हमसे भिन्न एक जीववाद के अनुसार हमसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म हो और उसका विवर्त हो ऐसा नहीं हमारा विवर्त है ये सब और जब यह जीव जिस जीव का ये सारा का सारा स्वप्न है वह अपने पारमार्थिक स्वरूप में जग जाता है तो उसे कहा गया स्व विद्या पारमार्थिक स्वरूप में जागरण है पारमार्थिक स्वरूप का बोध वो स्विद्या हो गई और उससे स्वप्न बाधित होगा जैसे हमारे अपने जागृत स्वरूप के ज्ञान से स्वप्न जगत बाधित होता है ऐसे हमारे ही पारमार्थिक स्वरूप के बोध से ये सारा प्रपंच बाधित हो जाएगा नियामक रूप प्रपंच इस अभिप्राय से यहां पर ये कहा गया कि आत्मैव स्व अविद्या संसरती स्विद्य इति अयम पक्ष याने एक जीववाद पक्ष अत्र तो इस पक्ष में साधना करने वाला साधक अपने को ही एक मुख्य जीव समझेगा और अपना ही ये सारा जाग्रत प्रपंच स्वप्न के तरह स्वप्न है ऐसा समझ करके स्वप्न के जाग्रत जगत के मिथ्यात्व का चिंतन और अपने स्व शब्द से परिलक्षित पारमार्थिक स्वरूप का मय के रूप में अनुसंधान करते करते जब पारमार्थिक स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो ये सारा शासक जगत बाधित होगा उसके लिए वो मुक्त हो गया फिर तो इति अयम पक्षो अत्र स्ुटीकृत ये प्रथम पक्ष के अनुसार व्याख्या हुई अब यदा तो इमानी इत्यादि से बताया जा रहा है द्वितीय पक्ष को द्वितीय पक्ष हैं ये न वा पश्यति से लेकर के ये सर्वे देवा यहाँ तक का ग्रंथ पदार्थ शोधनात्मक है और इमानी च पंचभूता यहां से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक का ग्रंथ तत्पदार्थ शोधनात्मक है ऐसा मानते हैं द्वितीय पक्ष में उस पक्ष के अनुसार बताया जा रहा है कि यदा तू इमानी च इति आरभ्य तत्पदार्थ ये यदा यानी पक्षे तो जिस पक्ष में ऐसी व्याख्या की जाती है कि ये ग्रंथ तत्पदार्थ शोधन परक है तदा यानी तस् पक्षे तत्पदार्थ शोधना तो जब इमानी च पंचभूता से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ से तत्पदार्थ का शोधन संपन्न हुआ इतने ग्रंथ का तब तक विचार करना होगा जब तक तो तत्पदार्थ का जो वेदांत को अपेक्षित स्वरूप है पारमार्थिक उसका निर्धारण नहीं होता तब तक विचार करके तत्पदार्थ का शोधन हुआ तो तत्पदार्थ का शोधन हुआ यह कब माना जाएगा जब यह निश्चित होगा कि सारे जगत का अधिष्ठान यानी विवर्त उपादान कारण यह चेतन है वह परमार्थत तो निर्विशेष है निर्विकार हैं, तो नि, निर्विशेष निर्विकार असंगचिदात्मा तत्पदार्थ हैं, ऐसा निर्धारण होने के बाद और पूर्व ग्रंथ का विचार येते थे सर्वे देवा यहां तक के कब तक करना है जब तक तुम पदार्थ का लक्षार्थ प्रत्यक आत्मा निर्विशेष चेतन है ये निश्चित नहीं होता तब तक विचार करना ये निश्चित होते ही फिर नि... विचार का तो फल निश्चय होता है ना तो विचार रूप साधन का फल जिस अर्थ का विचार किया जा रहा है उस अर्थ का निश्चय हो जाए तो विचार छूट जाता है फिर फल प्राप्त होने के बाद साधन छुट जाता है अब तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन हो गया निश्चय हो गया दोनों का निर्विशेष प्रज्ञान के रूप में अब इस निर्विशेष प्रज्ञान में भेदक उपाधि थी उस उपाधि मात्र को अलग करके जो निर्विशेष चेतन के रूप में दोनों पदार्थ बुद्धि में उपस्थित हुए सुनिश्चित हुए तो इन दोनों का स्वत ही है ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसे बताने वाला ये वाक्य होगा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान शब्द से लिया जाएगा ये न नापीति से लेकर के येते सर्वे देवा यहां तक के ग्रंथ से बताया गया निर्विशेष चेतन शोधित्वर्थ और ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा जगत उपादान कारण से उपलक्षित जो निर्विकार चेतन और ये दोनों स्वरूपत एक है ऐसा सम, इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग बताएगा प्रज्ञानम और ब्रह्म इन दो पदों में जो सामानाधिकरण्य है वो मुख्य सामानकरण्य होगा बताएगा कि ये दो स्वरूपतः एक है ये महावाक्य हो जाएगा इस पक्ष में इस अभिप्राय से लिख, लिखते हैं कि तत्पदार्थ शोधना वाक्यार्थ कथनाथ वाक्यार्थ होगा शोधित तो तोमर्थ के साथ शोधित तो तदर्थ का ऐक्य ये वाक्यार्थ है और इस वाक्यार्थ का कथन करने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म इति वाक्यम तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य हो जाएगा इस द्वितीय पक्ष में इति व्याख्यय अत्र पक्षे अत्रत्य अत्र प्रज्ञानशबन प्रज्ञान से नाम धेयानी चाह प्रत्यगात्माच्य अत्र पक्ष का इस द्वितीय पक्ष में जिस पक्ष के अनुसार प्रज्ञान ब्रह्म महावाक्य है उस पक्ष के अनुसार क्या होगा पक्ष में कि अत्रत्य प्रज्ञान शब्द इसमें अत्रत्य शब्द से लेना प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य को और इस वाक्य इस वाक्यस्थ जो प्रज्ञान शब्द अत्रत्य शब्द का अर्थ निकलेगा इस वाक्यस्थ प्रज्ञान शब्द और ये जो बताया था पहले संज्ञा संज्ञान आज्ञान आदि इन में ये सोलह वृत्तियां बता करके कहा गया था वश इति के बाद में सर्वाणी एता भवन्ति तो वहां पर भी प्रज्ञान से पद है उस प्रज्ञान पद का भी अर्थ और प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान शब्द का भी अर्थ अर्थ्यत्मा है साक्षी चेतन इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अत्रच पक्षे पक्षेत्र प्रज्ञान न प्रज्ञानस्य नाम धेयानी इतना च याने प्रज्ञान प्रज्ञानशन तो प्रज्ञानी इस वाक्यस्थ जो प्रज्ञान शब्द शब्द उस प्रज्ञान शब्द से भी शे भीच्य को बताया जा रहा है अत्रत्य ब्रह्म अत्र ब्रह्मशबन चगत्कार चैतन्य इति द तो अत्रत्य ब्रह्म शब्द यानी प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पद इस ब्रह्म पद से क्या बताया जा रहा है तो जगत कारणत्व से उपलक्षित तो जगत कारणत्व यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है ना ये तो वायु मानी भूता ये न जातानि नी जीवंती से बताया गया इस तटस्थ लक्षण से बोधित जो स्वरूप है चैतन्य जगत का विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान कहो विवर्त उपादान कहो उसे इस तटस्थ लक्षण के द्वारा बताया गया है चैतन्य को चैतन्यम उक्तम इति द्रष्टव्यम अब ये चैतन्य भी कैसा है ब्रह्म शब्द का लक्षार्थ निर्विशेष चेतन ही है और प्रज्ञान शब्द का अर्थ जो प्रत्येक आत्मा है वो भी निर्विशेष चेतन है उस निर्विशेष चेतन का स्वतः भेद नहीं होगा स्वरूपत ऐक्य ही है ये बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य इस अभिप्राय और ये जो भाष्य में आया तस्मात् पद तस्मात पद के द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उसे कहते हैं टीकाकार की तस्मादी उभयोर निर्विशेष चिद्रूपत्व अविशेषात् तस्मात शब्द का अर्थ निकलेगा तो तस्मात् पद का भाष्य अर्थ तस्मात पद भाष्य में है मूल में नहीं है तो भाष्यस्थ तस्मात शब्द का अर्थ है उभयोर उभयोर यानी शोधित तमर्थ और शोधित तदर्थ यो निर्विशेष चिदरूपत्व तो निर्विशेष चिदरूपत्व समान होने से दोनों में स्वरूपत ऐक्य रहेगा ये तस्मात प्रज्ञानम ब्रह्म इसका अर्थ निकलेगा अब फिर प्रथम पक्ष के अनुसार ब्रह्म पद की व्याख्या की जा रही है तद ए इत्यादि से इसकी अवतरण एक शंका है अवतरण टीका में तो नु प्रज्ञानस्य ब्रह्मत्व उपदेशे किम् इति इति इति तस्य फलितार्थ कथन परत्वेन तो कहते हैं प्रज्ञान पदार्थ में ब्रह्मत्व का उपदेश करने पर प्रज्ञानम ब्रह्म यह वाक्य क्या कर रहा है कि प्रज्ञान पदार्थ को उद्देश्य करके बता रहा है उसमें ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व विधेय है और प्रज्ञान पदार्थ उद्देश्य है उद्देश्य है तो प्रज्ञान पदार्थ को उद्देश्य करके जो ब्रह्मत्व का विधान हो रहा है ज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य से तो प्रज्ञान पदार्थ में ब्रह्म उपदेश का प्रयोजन क्या है किम यानी क्या फ, फलितार्थ निकलेगा इस प्रकार की आशंका होने पर जिस अभिप्राय से यह उत्तर दिया जा रहा है वह अभिप्राय कहते हैं टीकाकार की तस् निर्विशेषत्वादिकम सिद्ध्यति इसमें तस्य शब्द से लेना प्रज्ञान को तो प्रज्ञान पदार्थ जो प्रत्येगात्मा है उसमें निर्विशेषवादि का समर्थन हो जाएगा तो तस्य निर्विशेषत्वादिकम सिती तो प्रज्ञान में निर्विशेषत्वादि की सिद्धि होगी जब प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा प्रज्ञान में ब्रह्मत्व का उपदेश होगा तो इति फलितार्थ कथन परत्वेन फलिता व्याख्यय प्रत्यस्तमित तो प्रत्यस्तमित इत्यादि का इस प्रकार फलितार्थ कथन परत्वेन व्याख्यान करना चाहिए अब और बाकी कहते हैं अन्यत समानम तो बाकी तो दोनों पक्ष में एक जैसा ही अर्थ निकलेगा दो पक्ष हुए एक जीववाद पक्ष अनेक जीववाद पक्ष तो उन दोनों पक्ष में बाकी पदों की व्याख्या एक जैसी होगी ये बताया जा रहा है कुछ पूछना है, में नहीं है।, हाँ।, नहीं है। हाँ ठीक हा हाँ। आवश्यकता नहीं है वो जो है ईश्वर भी है तो वैसा है कल्पित है बाकी जीव भी कल्पित हैं और वहां एक जीव में जीव का अर्थ है जीव शब्द का लक्षार्थ प्रत्येक आत्मा आत्मा व एक एव अग्र इसमें तो मैं का अर्थ दो होंगे एक वाच्यार्थ एक लक्ष्यार्थ तो मैं का लक्ष्यार्थ जो है वही परमार्थ है और बाकी उसी के अज्ञान से कल्पित व्यवहारिक व्यवस्था है उसमें कोई वो अपने स्वामी के रूप में ईश्वर की कल्पना करता है स्वयं की ईश्वर के नियम के रूप में कल्पना करता है अपने नियामक के रूप में ईश्वर की कल्पना करता है ये सब होगा जैसे स्वप्न में अपने व्यावहारिक स्वप्न में होता है ऐसे ही यह परमार्थ दृष्टिया जो जागृत अवस्था स्वप्न है उस स्वप्नों में भी व्यवस्था बनेगी और जिसके अज्ञान का कार्य ये स्वप्न है वो है प्रत्येगात्मा वो एक जीववाद में जीव शब्द का लक्षार्थ वो पारमार्थिक है और और ये ये सोया हुआ है जीव स्वप्न देख रहा है जागृत अवस्था बीच में नहीं है इसी स्वप्न में ही जागृत रूपी स्वप्न में अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करने की साधना करनी है और वो साधना जो स्वप्न में व्यावहारिक ये बताया हुआ है यानी स्वप्न में जो व्यवस्था बताई हुई है वैदिक व्यवस्था वेदों के अनुसार उसी व्यवस्था से गुजरते गुजरते स्वप्न में वो बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान सन माम प्रपद देते होगा ज्ञानवान हो जाता है और उसके बाद फिर माम शब्द का अर्थभूत जो प्रत्येक आत्मा अपना ही वास्तविक स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेता है उसकी प्राप्ति है जानना मात्र अविद्या की निवृत्ति मात्र तो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से ये दोनों समकाल में हो जाते हैं तो ये कहा गया हाँ। तो अन्य समान हाँ प्रत्यस्तमितम इति ये जो है होना चाहिए था बारीक अक्षरों में जैसे बाकी प्रतीक है ऐसे यहाँ पर भी ये प्रतीक होना चाहिए प्रतीक छोटे अक्षर में छपना चाहिए था लेकिन छपा एक जैसा ही तो फलितार्थ कथन पर व्याखेय प्रत्यस्तमित इसलिए इति शब्द जोड़ दिया है न अब भाष्य को देखिए तदेत प्रत्यस्तमित सरोपाधि विशेषम संजनम निर्मल निष्क्रिय शात एक विशेष अपोह संवेद्यम सर्वश्द प्रत्यागोचर अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञाधिबंधेन भवति यहां शब्द से लिया जा रहा है प्रज्ञान को तो प्रज्ञान ही ईश्वर संयम भवति और प्रज्ञान कौन है प्रत्येक आत्मा तो प्रत्येक आत्मा का ही ईश्वर ये नाम हो जाता है कब जब वह अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञारूप उपाधि वाला हो जाता है यहाँ प्रज्ञा शब्द का अर्थ है माया ये सब आएगा तो पहले प्रथम जो विशेषण है इसको लीजिए प्रत्यस्थमित उपाधि विशेषम ये प्रत्यस्थमित ये विशेषण है सर्व उपाधि विशेष का तो प्रत्यस्तमित का अर्थ होता है अभाव गत प्रत्यम शब्द का अर्थ है अभाव इतः इण धातु का रूप है कर्तार्थ में कृत्यय होकर गए तो इतः का अर्थ है गत यानी प्राप्त तो क्या प्राप्त तो अभाव प्राप्त तो प्रत्यस्तमित यानी अभाव प्राप्त कौन अभाव को प्राप्त हुआ है तो सर्व उपाधि विशेषम तो सर्व उपाधि विशेष इसमें भी सर्व शब्द विशेष का ही परामर्शक है और उपाधि कृत जो विशेष यानी भेद है विशेषताएं हैं उपाधि है कार्यक्रम संघात प्रत्येक आत्मा की उपाधि और उस कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण आत्मा में अनेक विशेषताएं आ जाती हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व कामित्व क्रोधित्व दृष्टित्व मंत्रित्व श्रोतृत्व वक्तृत्व ये सब ये सर्व विशेषता उपाधि विशेष शब्द से लेना ये सब विशेषताएं और इन सब विशेषताओं का क्या हुआ है तो प्रत्यस्तमित यानी ये सारी विशेषताओं ने अभाव को प्राप्त कर लिया कहां पर निर्विशेष स्वरूप में परमार्थ स्वरूप में इसलिए बहुरी समास करिए मिता सर्व उपाधि विशेषा यस्मात तो यस्मात प्रत्येगात्म प्रज्ञात तो जिस प्रज्ञान शब्दित प्रत्यत्मा से सारे उपाधिकृत विशेष समाप्त हो गए हैं उन्हें कहा जाएगा प्रत्यस्तमित विशेष, प्रत्यस्तमित स्वरूपाधि विशेष यानी वो हो गया चेतन ब्रह्म प्रत्येगात्मा एक जीववाद के अनुसार और आगे है विशेषम सत निरंजनम तो सत निरंजनम का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष अंजन शब्द का अर्थ होता है उपाधि विशेषता अविद्या अरुण अविद्यारूप अन्यन से रहित निरंजन इसलिए चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा निरंजनम का अर्थ निर्मा निर्मायम, निर्मायम का अर्थ माया रूप उपाधि से भी रहित है अंजनम शब्द का अर्थ माया किया निरंजनम का अर्थ निकलेगा माया रहित और निर्मलम यानी शुद्ध अनिष्क्रियम जब उपाधि है नहीं तो उपाधि कृत दोष भी उसमें नहीं होंगे अशुद्धि और स्वतः भी कोई अशुद्धि नहीं है इसलिए निर्मल है और निष्क्रिय है वो उपाधि के कारण ही व्यापार होते हैं चेतन में स्वतः कोई व्यापार नहीं है क्रिया नहीं है और शांतम तो शांतम का अर्थ करते हैं पहले उपाधि विशेषम का अर्थीका ने अर्थ किया उपाधि कृत कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्वादि विशेषम इत्यर्थ तो उपाधि निमित्तक जो कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्वादि विशेषताएं हैं ये सारी उपाधि निमित्त तक है और वह प्रत्यस्तमित हो गई है जिस स्वरूप से तुम पद लक्षार्थ से वो हो जाएगा प्रत्यस्तमित सर्व विशेषो और तस् पुरुषार्थ तव आहो शांतम पद का अवतरण है टीका में तस्य ने प्रत्येक स्वरूप प्रत्येक आत्मन तो ये जो प्रत्येक आत्मा है प्रज्ञान वही पुरुषार्थ है यानी मोक्ष है स्वरूप अवस्था नहीं मोक्ष कहलाता है ना तो प्रत्येक आत्मा में मैं के रूप में अवस्थित होने का नाम ही मोक्ष है परम पुरुषार्थ है फल है तो इस अभिप्राय से शांतम ये विशेषण है और शांतम इस विशेषण का अर्थ करते हैं टिकाकार परित्रृप्तम यानी परमानंद रूपम इत्य और एकम अद्वयम वह आनंद रूप इसलिए है कि दुख का हेतु दूसरा कोई है नहीं द्वितीय भयम भवती तो दुख का हेतु दूसरा कोई न होने से एकम है वो अद्वय है द्वैत तो वर्जित है अब नेति नेति इत्यादि से प्रमाण बताया जा रहा है प्रत्येक आत्मा के निर्विशेषता में इसलिए उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार निर्विशेषत्वे मानम आह नेती तो नेति नेति इति सर्व विशेष अपोह इसमें नेति नेति इत्यादि वाक्य हैं प्रमाण प्रत्येगात्मा के निर्विशेषता में और सर्व विशेष अपोह संवेद्य कहा जाता है नेति नेति ये वाक्य उपाधि निमित्तक समस्त विशेषताओं का निराकरण करता है ना तो अपोह का अर्थ है निराकरण निषेध और संवेद्य का अर्थ हो जाएगा उप निषेध करने वाले वाक्यों के द्वारा निषेध मुख से वेदनाह उसे संवेद्य कहा जाएगा कि ये अनात्मा मात्र अन्नमय कोश आत्मा नहीं है प्राणमय में कोश नहीं है मनोमय कोश आत्मा नहीं है विज्ञान में आनंद में आत्मा नहीं है ऐसा निषेध करते करते जो निषेध अवधि तया अवशिष्ट रहेगा वह प्रत्येगात्मा है इस रूप में जो संवेद्य है अपोह का अर्थ है निषेध मुख है एक प्रकार से इसलिए टिप्पणीकार ने लिखा एक नंबर में अपोह संवेद्यम का अर्थ निवृत्ति उपलक्षितम इत्य सर्व प्रत्यगोचर का दिया टीका में टीका कारण ये श्रुति तो वाचो निवर्तन्ते और आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विद्वा क निर्विशेष ब्रह्म आनंद स्वरूप है निरति से आनंद स्वरूप है इसमें प्रमाण होगी प्रत्येगात्मा के निर्विशेष आनंद रूपता तो सर्व शब्द प्रत्यागोचरम इसको बताने वाली श्रुति हुई ये तो वाचो निवर्तन्ते और तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञपाधि उपाधि न सर्वज्ञम ईश्वरम ईश्वर संज्ञम भवती तो तद यानी प्रज्ञान जो है ऐसा वही अत्यंत विशुद्ध जो प्रज्ञा यानी माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को माया कहते हैं ना उसे यहां पर अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा नाम से कहा गया माया को और वो उपाधि जब हो जाती है प्रज्ञान की तो प्रज्ञान ही तत्नी प्रज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर इस नाम वाला हो जाता है ईश्वर संयम भवती और उसकी उपाधि अत्यंत शुद्ध होने के कारण सर्व विषय अप्रोक्ष ज्ञान ईश्वर में रहता है माया अत्यंत विशुद्ध होने से बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल